पंद्रह के बाद दिहसा नारी वचन सुनिकाना।, सुनिकाना अहो मो महिमा बलवाना नारी स्वभाव सत्य सबका अवगुनयाठ सदायु रही साहस नृत चपलता माया भय विवेक शौचय दाया रिपुकर रूप सकल तें गावा अति विशाल भय मोही सुनावा विशाल सुनावा। सो सब प्रिया सहज बस मोरी तो समुझ परा प्रसाद तोरी, तोरी। जानियो प्रिया तोरी चतुराई यही विधि कह मोरी प्रभुताई यही विधि मोरी प्रभुताई तब बत कही गूड़ मृगलोचन समुझत सुखद सुनत भय मोचने मो दरी मन महुवसऊ प्रिय काल बसमति भ्रम भयौ यही विधि करत विनोद प्रगट दशकंद सहजय संकल्क पते सभागय मद मंद सुधाबर सही जलद मूर्ख हृदय न चेत जौ गुरु मिलही बिरंज सम चंद्र की गयनुमान कल देख रहे थे लंका में ये रावण का राजभवन और मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया कि भगवान तो विराट रूप जितना विशाल रूप भगवान का है ब्रह्म से लेकर के पातालो तक इतना ये सब ये परमात्मा का ही रूप है वो विश्व रूप भगवान है उन्हीं ने मानवा का रूप धारण करके अवतार लिया हुआ है उनसे तुम्हारा कोई क्षमता नहीं है तुम उनसे दैर नहीं तुम्हें करना चाहिए उनसे दैर करने से तुम्हारा पूरा नहीं पड़ेगा ये मंदोदरी ने समझाया लेकिन रावण जो उसकी प्रतिक्रियावण की किस प्रकार होती है वो फिर दिखाते हैं रावण कोई मन थोड़ी लेता उसे वो किस प्रकार से उसके मंदोदरी की बात का अर्थ क्या लगाता है वो देखो कहते हैं कि बीहसा नारी वचन सुनकाना मंदोदरी की बात सुनकर के जब उसने अपने कान से ये बात सुनी तो राम हंसा बीहसा एक बात तो देखते हैं कि राम जो है मंदोदरी की बात पर क्रोध नहीं करता कोई कारण हो उसका किसी प्रकार से लेकिन वो सपर क्रोध करता है क्रोध नहीं करता <coughs> तो हसा उसको देख करारी नारी नारी पत्नी नहीं कहते स्त्री नहीं कहा नारी के मैंने आगे राहण स्वयं कहता है कि नारी में कौन कौन से दोष हैं इसलिए कहते हैं कि नारी देखो एक स्त्री है तो देखो ऐसी बातें करती है डरती है मुझे मोह महिमा बलवाना कहते देखो मोह कितना बलवान होता है और उसके बस में होकर के ये मंदोदरी जो है कैसी बातें करती है अब रावण तो मोह का मूर्तमान मु, रूप ही है अब वो कहता हो मोह महिमा बलवान मैंने अपनी महिमा बताता देखो मेरी कितनी महिमा है और आगे अपनी महिमा बताता भी है हा? कि मेरी क्या महिमा है विराट रोग तो मैं स्वयं मोह स्वयं विराट रोग तो कहता मेरी महिमा देखो कैसी है इसकी स्त्री इस इस के दशा कैसे डर रही है ये कहते हैं नार स्वभाव सत्य सब कहा ही। कहते हैं कि स्त्री के स्वभाव जो है वो सभी सत्य स्वभाव सत्य सब कहा ही। अब इसमें तो सत्य सब कहा ही कह दिया है पाठ ले कहीं कहीं है ये कि नार स्वभाव सत्य कवि कह माने वैसे तो कभी लोग झूठे ही बोलते हैं कोई सही बात तो बोलते नहीं है वो सब जितनी बातें जो है वो उत्प्रेक्षा तरह तरह की करेंगे और झूठे झूठ बोलेंगे लेकिन ये बात कवियों ने सत्य कही है क्या कही सत्य बहुत सी झूठ बातों के बीच में कभी कभी कभी लोग सत्य बात भी कह जाते हैं रामा का कहना ये। तो उन्हें कहते नहीं ही है क्या कह गया हाथ पदार उनके साथ आठ हो गो उनके रहते आठ दुर्गुण उनमें रहे तो सब खोज खाज कर लिस्ट बनाई गई कभी ने बनाई किसी ने तो देखा कि आठ दुर्गुण स्त्रियों में परमानेंट है स्थायी रूप से बात करते तो कौन कौन दुर्गुण है उनको दुर्गुणों की लिस्ट बताता है वो कहता है कि सबसे पहले साहस साहस तो वैसे गुण है लेकिन दू लगाओ उसमें तब दुर्गुण बने वो दु अर्थ लगाओ इसमें की बड़ी दुस्साहस होते जहा पर पुरुष की हिम्मत न पड़े कोई कार्य करने की वहां वो कर सकती है दुस्साहस मूर्खता का लक्षण है साहस तो अच्छा है गुण है बुद्धिमत्ता का लक्षण है लेकिन जब जिस व्यक्ति को ये समझ में न आवे कि यहाँ कितना खतरा है और वो खतरे वाला काम करने के लिए तैयार हो जाए इसके मैंने उसे पता नहीं कि यहाँ क्या गड़बड़ी है और क्या हो सकता है उसका परिणाम तो ऐसे व्यक्ति जो कार्य कर उठाते हैं उनका दुस्साहस कहलाता है और दुस्साहस बुद्धि की दुर्बलता का लक्षण है तो साहस कुछ अच्छा नहीं है समझदारी के साथ में साहस हो तो वो गुण है तो ये कहते हैं कि ये तो दुस्साहस उनमें पर अनृत अनृत के माने जो वो हो मिथ्या भचन बोलना झूठ बोलने की आदत जब देखो तो हर बात बात झूठ हर बात बात झूठ झूठ में ज्यादा झूठ नहीं बोलेंगे तो जो बात है सत्य बात है उसमें नमक मरूर मिलाएंगे उसको जो है तीव्र बनाने की कोशिश जरूर करेंगे ऐसे करके बोलेंगे जिससे कि ऐसा उसका जो है जो उनका कहना चाहते हैं उनका प्रभाव पड़े तो इसलिए उसको प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ न कुछ झूठ बनाएंगे दूसरा अनर्द और ये जितने भी दुर्गुण हैं उनके सबके मूल में विद्यमान बुद्धि की मंदता है न समझ वाले व्यक्तियों में ये हो दुर्गुण होते हैं बुद्धिमंद होगी तो दुर्गुण बुद्धि अगर स्वच्छ है निर्मल है और दुर्गामी दृष्टि है परिणाम भी समझ सकता है तो फिर इस प्रकार के दुर्गुण व्यक्ति में नहीं होंगे ज्ञान और स्वच्छ निर्मल सात्विक बुद्धि व्यक्ति को दुर्गुणों से बचाती है लेकिन अगर तमोगुणी रजोगुणी बुद्धि हुई मंद बुद्धि हुई तो फिर उसे दुर्गुण में हानि नहीं दिखाई देती और वो दुर्गुण जो है उसमें व्यक्ति में आ जाते हैं दुर्गुणों का वो हो भी लेते हैं सहारा लेते हैं दुर्गुणों के ऐसे लोग तो कहते हैं चपलता और चपलता स्त्री का लक्षण चपलता भी है चपलता चंचलता इसीलिए देखते हैं कि नर्तकार पुरुष भी होते हैं लेकिन स्त्रियों के समान नर्तक पुरुष नहीं कर पाते क्योंकि उनकी चंचलता उनका शारीरिक मानसिक बौद्धिक सब बार भीतर चपलता उनका स्वाभाविक लक्षण है इसलिए नृत्य में बिना चपलता के नृत्य न बने कोई चुपचाप ऐसे खम्बा की कड़क खड़ा रहे तो नृत्य थो थोड़ा होगा वो तो जब उसके एक एक नस फड़के घूमे पर्वत हो तभी वो नृत्य बनेगा इसलिए उनमें जो है ये है चपलता जो है उनका भी एक जो है ये स्वाभाविक गुण है माने जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है तो पुरुष हो तो हो सकता है कि वो अटेंशन खड़ा रहे थोड़ी देर लेकिन जहां इस प्रकार लड़कियां हुई स्त्रियां हुई तो वो अटेंशन खड़ी नहीं रहे उनके जो है वो कुछ नहीं तो खाम खा का चक्कर खाम खा यहां से वहां तक घूमे खाम खा हाथ कर घुमाएंगे खाम खा कुछ न कुछ मूवमेंट उनका शरीर का होगा क्यों इस प्रकार का करे वो तो स्वभाव है तो ये इस प्रकार की चंचलता जो उनका जो है एक स्वभाव ये भी है चंचलता भी व्यक्ति की बुद्धि की मंदता और लघुता के सूचक है चंचलता जहां व्यक्ति गंभीर हुआ परिपक्व हुआ तहां तो उसमें दृढ़ता आ जाती चंचलता मिट जाती अब योग शास्त्र में अध्यात्म विद्या में ये चंचलता तो भारी दुर्गुण है चंचलता के कारण से व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक विकास कर ही नहीं सकता छठवी अध्याय में अर्जुन ने पूछा ही कि भगवान की तो बुद्धि बड़ी चंचल है बढ़िया स्थिर है इसको कैसे स्त्र बनाया जाए तो अध्यात्म विद्या में तो ये एक मुख्य विषय है कि चंचलता कैसे दूर हो इसके मैंने चंचलता जो है दुर्गुण है लेकिन जिनमें ये चंचलता होती है वो इसे चंचलता नहीं मानते वो इसे डायनेमिज मानते हैं अरे साहब डायनेमिक है बड़ा ऊर्जा है उसमें शक्ति है इसलिए उसमें इस प्रकार की चंचलता है ऐसे जो है वो हो जिसमें जो दुर्गुण होगा तो उसको गुण रूप देगा तो उसको प्रकट करेगा ये तो गुण है तो ऐसे चंचलता भी उसमें एक दुर्गुण फिर माया माया के दो अर्थ एक तो माया के माना ये है कि छद्म करना प्रपंच करना ये माया कहलाती है ये भी माया के अंतर्गत यहां पर जो दुर्गुणों में से लगा हुए तो ये माया जैसे अब कोई स्त्री अपनी बात मनवाने के लिए जैसे मंदूदरी है अपनी बात मनवाने के लिए आंखों में आंसू भर लिए घे आने लगी हाथ जोड़ने लगी हा? तब ये क्या कर रही है सब ये माया रच रही हुँ? ये कहेंगे लोग बात की देखो कैसी माया करती है माया करने में नाटक कर रही है पंच प्रकार से फैला रही है, माया रही। अब दूसरी ओर कमी लोगों का ये कहना है कि वैसे तो भगवान की शक्ति माया है और बड़ी प्रबल माया है लेकिन स्त्री माया ही का रूप है इसलिए ये माया स्त्री का दुर्गुण नहीं बल्कि स्त्री माया ही है इसलिए कहते हैं एक उसका जो है कि यह माया रूप है तो कहते हैं साहस अनुत चपलता माया माया जो काम करती है वही काम ये भी करती है सचि पालन विनाश ये सब माया का कार्य है एक और माया का कार्य है और दूसरी ओर माया का कार्य है कि जो सत्य है उसको मिथ्या बता दे और जो मिथ्या है उसी को सत्य कहने लगे ये भी माया का कार्य है दो माया के कार्य है एक तो सृजनात्मक और विनाशकारी कार्य और दूसरा कार्य जो है उसका जो है वो बुद्धि को विपरीत कर देना उल्टी बुद्धि कर देना बुद्धि को उलट देना मोहात्मक कार्य है वो माया का कार्य है अविद्यात्मक कार्य है तो ये दोनों ही लक्षण उस स्त्री में, में ये दोनों कार्य करती तो है फिर उसके बाद में भय अब देखो एक ओर तो साहस और दूसरी ओर भय साहस में तो भय नहीं होगा तभी साहस होगा तो सास होगा लेकिन दूसरी तरफ भय भी दूसरा दो गुण भय के मैंने जहां डरने की बात नहीं है वहां डरना ये तो भय दुर्गुण है लेकिन जहां डरने की बात है वहां डरना भय दुर्गुण नहीं है डरने की बात है जैसे अगर कोई व्यक्ति पापकर्म सामने आता है तो पाप पापकर्म करके डरना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और अगर पाप कर्म करते कोई डरता है कि पाप कर्म करेंगे नरक जाना पड़ेगा दुख भोगना पड़ेगा परिणाम अच्छा नहीं होगा तो पाप से अगर कोई डरता है तो डर कोई खराब है ये तो अच्छा डर है ऐसे तो डर नहीं चाहिए ये शास्त्र सम्मत डर है शास्त्र कहते डरो पाप से लेकिन जहां पर के व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए वहां पर डरता जैसे वैराग्य वैराग्य से अगर किसी को डर लगे तो शास्त्र कहते हैं वैराग्य में वा भय वैराग्य तो अभय प्रदान करने वाला है और अगर किसी व्यक्ति को वैराग्य से ही डर लगे हा? तो इधर दुर्गुण ही है तो ये विवेक द्वारा विचार करना पड़ता है कहां डरना है कहाँ नहीं डरना है जहां डरने की बात नहीं वहां डरना दुर्गुण है भय इसलिए अविवेक अब ये भी बता दिया कि देखो इन सब गुण दुर्गुणों के साथ में अविवेक है कि नहीं अविवेक है तो ही जहाँ भय होना चाहिए वहाँ भय नहीं करेगा जहाँ नहीं भय करना चाहिए वहाँ भय करेगा तो ये अविवेक का लक्षण माने विवेक नहीं है उसे ये पता नहीं कहाँ भय कहाँ भय नहीं होना चाहिए कहाँ जो है उसमें साहस होना चाहिए कहाँ साहस का कार्य दुस्साहस हो जाएगा कहाँ कहाँ तक साहस है इस प्रकार का विचार जो वो समझ है तो तो विवेक है और नहीं समझ है उसको तो अविवेक अविवेक भी मंदबुद्धिता का लक्षण है जब बुद्धिमंद होगी तब तो विवेक नहीं होगा <coughs> तो अविवेक हो गया और असौच असौच के मैंने अपवित्रता अशुद्धता अशुद्धता अनेक प्रकार के है। के की है वस्त्रों की जहां बात करें वस्त्रों की शारीरिक अशुद्धता मानसिक अशुद्धता आचार की अशुद्धता अनेक प्रकार की अशुद्धता है <coughs> और वैसे अशुद्धता एक प्रकार की स्त्रियों की मानी गई कहा कि स्त्रियां तो सहज सहज अपावन नार जैसे उसमें आता है अहल्या इत्यादि के उसमें प्रसंग में तुलसीदास कहते हैं सहज अपावन है। कि मैंने और अपावन नहीं उसका जो रजोधर्म है वही उसकी अपवित्रता है जो उसमें स्वय, स्वयं ही वो हो स्वाभाविक रूप से उसकी अपवित्रता उसे काबज करके जाएगी उतनी अपवित्रता रुझ रहेगी रहेगी तो ये कहते हैं कि अशौच और अद आया दाया मने दया न करना अदाया माने जहां दया की आवश्यकता है वहां दया न करना क्रूर हो जाना वैसे स्त्री जो है कोमल स्वभाव की है सरल स्वभाव की है लेकिन जहां ये देखे कि ये दया करनी चाहिए वहां दया भाव नहीं आता है तो इसके माने उसमें जो है वो हो क्रूरता है और वो क्रूरता उसका दुर्गुण है तो ये है दोनों तरफ की अर्थालियों में चार एक तरफ चार एक तरफ शासन सफलता माया चार भय अशोक अभिवेक अशौच चार इस प्रकार की गिनती में आठ दुर्गुण रावण ने गिना दिए कि आठ दुर्गुण हैं। अब रावण की दृष्टि में इनमें से रावण समझता है कि एक कम से कम मंदोदरी में दुर्गुण जरूर है आठ में से आठों न हो तो न हो लेकिन एक जो है भय वाला दुर्गुण जरूर उसमें है अब जहां डरने की बात नहीं है वहां मंदोदरी डर रही है रामा विचार के विचार से वैसे शास्त्र के अनुसार दूसरी के अनुसार नहीं करें शंकर जी के अनुसार नहीं करें रावण के दृष्टि में मंदोदरी को विराट रूप भगवान से कोई डरने की बात ही नहीं है वो ये समझता है कि जब हमें वो ही वही बराटरू भगवान हम ही स्वयं हैं तब तो हम सामने बैठे हुए हैं तब तो भला उसको और दूसरा और कौन है जिसके लिए ये तो डर जिससे डर रही है तो वो समझता है कि जहां डर का कारण नहीं है वहां ये डर रही है, ये इसका दुर्गुण है अब अगर डर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि उसका यह दुर्गुण है तो इस डर का कारण क्या है कि विवेक नहीं कि वासव बराकड़ू किसका है मंदोदरी समस्ती नहीं समस्ती बरातरूप किसी दूसरे का है रावण कहता है विराट रूप मेरा ही है हम अंधोदरी समझती किसी दूसरा का है। तो यह अवेक हो गया कि नहीं हो गया रावण की दृष्टि से तो ये अब इसलिए कहता है रिप कर रूप सकल तय गावा कि तुमने जो है वो शत्रु का रूप बड़ा विशाल तुमने बताया कि बड़ा शक्तिशाली शत्रु है और अति विशाल भयमोही सुनावा और उसको बड़ा विशाल बता दिया कि विराट रूप हाँ ब्रह्मा से लेकर के पाताल लोक तक कितना विशाल रूप उसका है और उसकी भवे उसकी जो है काल है और मुख जो है उसका जो है उसमें समाज आए सबका सब सस्ती इस प्रकार का विनाश करने वाला शक्ति है अब ये तुम सबने तुमने हमको सब सुना दिया ये तो ये भय ही सुनावा तुमने दिखाया कि वो बड़ा भयंकर है तो भय हो जाए तो ये भय तुम भय तुम्हारे तुम अंदर उत्पन्न हुआ और वो भय तुम मुझे दिखा रही है तुम कि मैं भी डरू तुम्हारे साथ तो क्या सो सब प्रयास है जब बस मोरे लेकिन आज रात देखो तो तुम क्या कह रही हो कि सो सब मेरे बस कि मैंने जितना विराट रूप तुमने बताया है वो तो सब हमारे बस में है ही है तीनों लोगों का मैं स्वामी ब्रह्मा से लेकर के पाताल लोक तक जितनी भी सृष्टि है वो सब मेरी बस में है कि नहीं है मैंने सबके ऊपर विजय प्राप्त की है कि नहीं विजय प्राप्त की है और वैसे देख लो देख भी लो मोह ने सबके ऊपर अधिकार जमा रखा है, नहीं जमा रखा है मोह का आधिपत्य कोई ऐसा छोड़े कि जहां तक मनुष्य जात है वहीं तक मोह है ये मृतलोक ही में लोक में भी जितने प्राणी सब मोह में और जितने स्वर्ग में और इंद्र इत्यादि देवता जितने हैं वो सब मोह में मोह माने अब इंद्र को अगर स्वर्ग का सुख बड़ा अच्छा लग रहा है तो ये क्या है ये भी मोह है अगर रावण ने इंद्र को जीत लिया तो क्या गीत लिया इंद्र को भी मोह के अधीन कर दिया और क्या इंद्र भी मोह के चक्कर में पड़ गए तो ये देखो मोह का सबका स्वामी ऐसा नहीं झुक नहीं कहता रहा हूं मोह ने रावण ने तीनों लोगों को पर आदिपथ जमा रखा है तो आप विराट रूप किसका हुआ आप वो कहता बस हमारे हुआ तो कहते सो सब प्रिया सहज बस मोरे समुझ परा प्रसाद एब तोरे इसलिए अब तुमने जब वर्णन किया कि इतना इतना कि ऐसा शक्तिशाली तो हमें याद आ गया कि हम कितने शक्तिशाली हैं है? और ये विराट रूप जितना भी बुरा से लेकर के पाताल तक जितना भी है वो सब मेरा ही शरीर है और मैं सबके ऊपर आधिपत्य जमाए हुए हूँ मैं ही सबका स्वामी हूँ इस विराट रूप का भी मैं ही स्वामी हूँ कि जाने प्रिया तुर चतुराई अब रावण क्या कहता है कि हम तुम्हारी चतुरता समझ गए चतुरता रावण यह कहता है कि तुमने जो है वो हमारी ही महिमा कही है विराट रू का वर्णन करके कोई अन्य किसी की नहीं वो तो मेरी बस में सब है इसलिए तुमने हमारी महिमा कही तुमने हम तुम्हारी चतुर्ता को समझ गए कि मैंने घुमा फिरा करके बात कहना प्रशंसा हमारी कर रहे तुम जानियो प्रिया तो रे चतुराई यही विधिकाओ मोरी प्रभुताई इस प्रकार से तुमने जो विराट रूह का वर्णन किया तुमने मेरी ही प्रभुता का वर्णन किया मेरी ही के माने मेरे ही मोह रूप हो करके मैं सारे विश्व के ऊपर जितने तीनों लोग हैं सबके ऊपर मेरा शासन है उसी का वर्णन तुमने सब कर दिया तब बत कही गुड़ मृगलोचन अब कहता है कि बत कही मैंने तुम्हारा कथन जो वो हो गुड़ है हे मृगलोचन ही तुम्हारा कथन बड़ा ही गुड़ है बड़ा गुड़ के माने आप वो देखो जहां अर्थ नहीं लग सकता राम वहां भी अर्थ लगा लेता है हालांकि मंदोदरी का ये विचार नहीं था कि इस प्रकार से रावण की प्रशंसा करे घुमा फिरा करके करे ये प्रयोजन नहीं था लेकिन रावण मंदोदरी के वचन से अपनी प्रशंसा निकाल लेता है की विराटरू भगवान किसी की प्रशंसा मंदोदरी थोड़ी कर रही है वो तो मेरी ही प्रशंसा कर रही है कहते तब तो बत कही गुड़ मृग लोचनी समुझत सुखद सुनत भयमोचन कहते तो सुनत भयमोचन अगर जहाँ तुम्हारी बात को सुना और समझा तो क्या हुआ सुख देने वाली भी तुम्हारी बात है और भय को से छुटकाने वाली बात है वैसे चाहे मुझे भय लगता भी होता है कि बारह इतने आ गए हैं इनसे मुझे लड़ना पड़ेगा लेकिन जब तुमने कहा कि मेरा तो सामित तीनों लोगों में है तुमने निर्भय हो गया और तुम्हारी बात सुनकर के बड़ा सुख लगा कि अब तो कोई डर नहीं हमको है ही नहीं ये अर्थ लगा लिया ना मन तो समझत सुखद सुनत भय मोचनी और मंदोदरी मन मऊ अस अब देखो रावण ने जब इस प्रकार से बोला तब मंदोदरी ने अपने मन में क्या विचार किया ठयू मैंने निश्चय किया मंदोदरी ने निश्चय किया कि भाई जितना हम स्पष्ट बोल सकते थे और जितना इसे समझा सकते समझा दिया लेकिन उसमें भी उसने गुड़ अर्थ निकाल लिया और अपना ही उसमें निश्चय कर लिया ये सब मेरी ही प्रशंसा है और मेरे समान सत्यशाली दुनिया में कोई दूसरा नहीं है इसके मान क्या है इसके माने की पीए ही काल बस मति भ्रम भू इसके माने ये है कि अब रावण को जो है वो अब रावण काल के बस में है इसलिए उसका मति भ्रम हो गया मति भ्रम हो जाने के माने बात उल्टी समझ में आना जो सत्य बात है वो सत्य बात सत्य करके लेकती नहीं है सत्य बात उसकी उसके विपरीत उल्टी बात देखती है अब देखो मोह सारे संसार के ऊपर अपना आधिपत्य भले ही जमा ले लेकिन परमात्मा के सामने मोह की क्या सामर्थ्य क्या शक्ति है लेकिन अगर मोह यह समझे कि मैं परमात्मा को भी मोहित कर दूंगा उसको भी मैं मोह में डाल दूंगा मेरी इतनी सामर्थ है तो ये तो बात ऐसी है जैसे कि शीतलता अग्नि के पास जाए तो उसका क्या होगा शीतलता स्वयं विनष्ट हो जाएगी अग्नि के पास जा करके ये तो दोनों के विपरीत धर्मी हैं परमात्मा और ये मोह एक अंधकार और प्रकाश के तरह से जहां प्रकाश होगा अंधकार रह नहीं सकता अब अंधकार अपने आप को चाहे इतना शक्तिशाली समझे लेकिन प्रकाश के सामने उसकी कोई शक्ति नहीं इसी प्रकार से ये मोह जो वो सब जगह छाया रहे सब प्राणियों के ऊपर तो मोह का पर चढ़ सकता है उसकी बुद्धियों को लोगों की बुद्धियों को दुर्बुद्धि कर दे विपरीत विचार करने लगें उनमें दुर्गुण आ जाए अपना ही विनाश करने लगें मोह के कारण से लेकिन ये मोह जब परमात्मा के सामने पहुंचता है तो वहां रह नहीं सकता इसलिए कहते हैं कि भगवान का भजन क्यों करो उसका नाम क्यों लो हुँ? यही कारण कि परमात्मा का स्मरण करेंगे परमात्मा का नाम लेंगे तो जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं रह जाता इसी तरह परमात्मा हृदय में आएगा तो मोह नहीं रहेगा जब तक परमात्मा हृदय में नहीं है तभी तक मोह है अब यह बंदोदरी कहती है कि देखो कि इसको जो है रामा को जो है ये है इसकी विपरीत बुद्धि हो गई मति भ्रम हो गया इसको और मोह स्वयं ही भ्रम है ही है मोह के साथ में तीन बातें हैं मोह संशय भ्रम तुलसी राशि तीन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं देखना आगे पीछे जहाँ कहीं प्रसंग आते हैं वही कहते हैं। व्यक्ति को मोह होगा तो संसार होगा भ्रम होगा तो रामन को भी स्वरूप है इसलिए उसमें भ्रम होना स्वाभाविक है ये स्थिति इसकी रावण के इस प्रकार से मंदोजी ने कहा इसको क्या समझाया जाए जो कुछ बात कहो उसे उल्टी करके इसके समझ में आती है हा? तो यही विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दस कंध मैंने रावण इस प्रकार से रात में बात करता रहा और सवेरा हो गया जब सवेरा हो गया तो उठा वो प्रात प्रगट उजेला हो गया दिन प्रगट हो गया तो रावण से उठा और सहज असंक लंक अब देखो निर्भय होकर के सहज असंक माने उसको किसी बात का डर नहीं मोह को भी किसी बात का डर नहीं वो जानता है कि सबके ऊपर हमारा सबके सिर के ऊपर हमारा बास और सब हमारे अधिकार में सबकी छोटी हमारे हाथ में तो मोह किसी से डरता नहीं अब एक परमात्मा को छोड़ दिया बाकी और दुनिया में तो कोई उसका उससे बस किसी का चलता नहीं उसके साथ मोह के साथ में इसलिए वो सहज असंख मने सहजे ही असंख वन निर्भय लंक पति रावण जय वो अपने सभा में पहुंचे जाते और मद अंध और अपने मध में अंधा मध व्यक्ति को अंधा कर देता है मध क्या है जब व्यक्ति के को जो उपलब्धियां होती हैं चाहे धन हो संपत्ति हो परिवार हो शारीरिक बल हो बुद्धि हो तो इनके के प्राप्त करने से व्यक्ति को एक प्रकार का नशा आता है नशा जब वो जो नशा व्यक्ति के सर में चढ़ता है उसको कहते मध और उस मद में व्यक्ति कुछ भी समझता रहे अपने आप को सुझाता मध जब होगा तब का कुछ का कुछ उसे समझ में आता रहेगा जैसे व्यक्ति के पास बहुत धन है तो वो समझेगा कि मेरे पास इतना बहुत सारा धन है मैं किसी से कम थोड़े हूं तो उसको उसका मध होगा धन का अब जब धन का मध किसी व्यक्ति को होगा तो अब उस मत में उसकी बुद्धि कैसे काम करेगी एक तो ये सोचेगा मैं किसी से कम नहीं दूसरा अगर कोई विरोध करता है तो क्या बुद्धि कहेगी मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा कि अगर ये व्यक्ति लड़ेगा तो मैं अपने पैसे के बल पर सैकड़ों लोग इकट्ठा कर दूंगा लड़ लूंगा इससे अगर मुकदमा होगा तो इसके पास पैसा ही कितना है मेरे पास बहुत पैसा है मैं बड़े बड़े वकील कर लूंगा मैं इसको हरा दूंगा अब तो ये सब जो है मद में मद के कारण से व्यक्ति इस प्रकार के विचार करने लगता है ये सब जो है धन मद हुँ? और भाव मद सभी शारीरिक मद अनेक प्रकार के मद हैं तो किसी कवि का कहना है अंत में सबसे बड़ा मद क्या है कहते हैं विद्या मद सो हद सबसे बड़ा मद कब हो जाता है जब इसको विद्या गई पढ़ लिख गया कुछ सीख गया तो उसके मद के समान कोई मद नहीं हद हो गई कदम की और, और मध्य व्यक्ति तो कभी पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने जाकर के उनको ये लगे कि हम कम से कम पढ़े लिखे नहीं है चाहे जितना धन हो ये हो बल लेकिन जिसकी विद्याप जिसके, जिसके बुद्धि में छा गया वो न धन वाले धन वाले मधी मद, को मधमान मानेगा धन वाले को धनी मानेगा न तो शरीर वाले बल को बलवान मानेगा और न किसी और किसी प्रकार का जो है वो उसका जो है शक्ति किसी व्यक्ति में होगी उसको कोई मानेगा नहीं विद्या तो विद्यामत सबसे बड़ा जो है मध विद्या का मधु <laughs> विद्या के बौद्धिक ज्ञान चाहे लौकिक हो किसी शास्त्र विशेष इत्यादि का विश्वविद्यालयों में तमाम पीएचडी डिलीट हो जाते हैं तो उनको फिर विद्या मध हो गया इसी प्रकार से अध्यात्म विद्या का भी ज्ञान हो गया किसी व्यक्ति को तो उसका भी मध हो जाता जब तक की ज्ञान विद्या का ज्ञान अध्यात्म विद्या का ज्ञान व्यक्ति के हृदय में प्रकट न हो और उसके गुण व्यक्ति के जीवन में ना आ जाए जीवन परिवर्तित तो न हो जाए तब तक व्यक्ति के अंदर यह अध्यात्म विद्या भी मध उत्पन्न करने वाली होती है ऐसा संसारण मानते भी हैं और ऐसा प्रारंभ में देखा भी जाता है बाद में जब वो धीरे धीरे करके उसका मध शांत हो और